भागवत महापुराण अथ रजी आदि राजाओं के वंश कालन श्रीशोकुवाच यूस पुत्र आयुष्त सुता रजी स छत्रवृद्ध अनेना विरजवान्ने राजेन्द्र शुणु छत्रवृद छत्रवृद्ध सुत्यासन सुहोत्रसयात्मश्रश्य कुशो ग्रीस मद्रीस मदारूत शुनक सौनको य प्रवरो मुनि सुसुखदेव जी कहते हैं परिच्छिद राजेंद्र पुरूर्वा का एक पुत्र था आयु उसके पांच लड़के हुए नहुष छत्रवृद्ध शक्तिशाली रंभ और अनना अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र सुहोत्र के तीन पुत्र हुए काश्य कुश और ग्रीष्म मद का पुत्र हुआ सुनक इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए काश्यस् काशी सत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम पिता धन्वंतरी दीर्घतम आयुर्वेद प्रवर्तक काशिका पुत्र काशी काशी का राष्ट्र राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं यज्ञभुगवासुदेवांश स्मृतमात्राचिनाशन तत्पुत्र केतुमहानस्य यज्ञ भीमर सत ये यज्ञभाग्य के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं धनवंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ दिवोदासो दस्मा प्रतर्दंती स्मृत साज तीर्ता तथा कौलिया श्वेती प्रोक्तौर का भी भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का दियुमान जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है यही दुमान शत्रुजीत वस् ऋ ऋतध्वज और कुबल्याश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है दुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए ष्ठिवर्ष सहस्त्राणी ष्टिवर्ष सतानिच नालर्काब परो राजे दिबुब जे युवा परीक्षित अलर्क के सिवा और किसी राजा ने छाछठ हजार वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा अलर्का सन्तति तस्मा सुनीथ सुकेतन धर्मकेतु सुतस्तस्मा तस्मा सत्यकेतु रजात अलर्क का पुत्र हुआ संतति संतति का सुनीत सुनीत का सुकेतन सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु धृष्टकेतु सुत तस्मा सुकुम चीश्वर वीतहोत्र भर्गो तो से भर्गोत्र भाग भूरी भूमिप सत्यकेतु से धृष्ठकेतु धृष्टकेतु से राजा सुकुम सुकुम से भीतिहोत्र भीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्गभूमि का जन्म हुआ मे का भूपा चत्रिद्वान्वयाजिन रम्भस्य रुत्रो गंभीरश्चा क्रिय ये सबके सब छत्रवृद्ध के, छत्र के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए ब्रम्ह के पुत्र का नाम था रभस उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ तस्य क्षेत्रे ब्रह्मज्ञे शृणु वंश मले रस शुद्ध सतम त्रिककूदम धर्म सारथी अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला अब अनेना का वंश सुनो अनेना का पुत्र था शुद्ध शुद्ध का शुचि शुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्मसारथी तथा सांतर कृतकृत्य स सा आत्मवान रजे पंच शतान्याण अमितोजसाम धर्मसारथी के पुत्र थे शांत रह शांत रह आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे उन्हें संतान की आवश्यकता न थी परीक्षित आयु के पुत्र रजी के अत्यंत पुत्रजिके अत्यतेजस्वी पुत्र थे दैवैरभ्या तो दैत्यान्हत्मेंजा दधा दिव दिव इंदस्मे पुनर्वा गृही चरण उत्मा अर्पयामास प्रहलादाध्यशंक पितोपर ते पुत्र याचमानाय नो दु त्रिवृष्टपम महेंद्रा यज्ञागा गुरुनाजे अवधिता भ्रंसिता मारा न कचिदवशेषिता कुशात्तीछात वृद्धा संदयस्तों जय देवताओं की प्रार्थना से रजि रजीन, रजिने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया परन्तु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजे को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया जब रजे की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजे के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे तब गुरु बृहस्पति जी इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया ऐसे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला उनमें से कोई भी न बचा छत्रवृद्ध के पौत्र प्रति कुित प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ ततः कृतकृत्यापे जज्ञे हरियवनो लिपह सहदेव तो सतोह ही जयसे कृत कृत से राजा हरियवन हर्यवंश से सहदेव सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ सकृति तथ्य च जय क्षत्रधर्मा महारथ क्षत्रवृद्धांवया भूपाह नाहुचात जयसेन का संस्कृति संस्कृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय छत्र की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए अब नहुष वंश का वर्णन सुनो यतेमद्भागवते महापुराणे पारमशा चेतायाँ नौम स्क्रवशाण सप्तशोध्याय